देवी भागवत नवम स्तंभ सालक ग्राम की विशेषता जहां सालक ग्राम की शिला रहती है वहां भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं ब्रह्महत्या आदि जिसने पाप किए हैं वे सब सालक ग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं छत्राकार शाल ग्राम में राज्य देने की तथा ग्राम में दुख तथा के के नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होती है। विकृत मुख वाले दरिद्रता पिंगल वर्ण वाली हानि भग्न चक्र वाले व्याधि तथा कटे हुए शालक ग्राम निश्चित रूप से मरण है व्रत दान प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि नृत्य सत्कर्म सालग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो जाता है सालग्राम के समक्ष रहने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका तथा समस्त यज्ञों में उसे सफलता प्राप्त हो गई अखिल तपस्याओं के फल का अधिकारी समझा जाता है साधवी चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य शालक शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है जो निरंतर सालग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की के, के उत्तम फल का अधिकारी हो जाता है। सालग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवाभिलसित प्रसाद पाता है उसमें संशय नहीं संपूर्ण तीर्थ उस पुण्यात्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्रीहरि के पद का अधिकारी हो जाता है भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य प्राकृतिकता है वहां जाते ही उसे अपना बना लेते हैं। उस पुरुष को देख कर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप है वे इस प्रकार भागने लगते हैं जैसे गड़ुड़ को देखकर कर सर्प उस पुरुष के चरणों की जल से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है मृत्युकाल के अवसर पर जो सालकग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है उसे निर्माण मुक्ति सुलभ हो जाती है वह कर्म भोग से छुट भगवान भगवान हरि के चरणों में लीन हो जाता है इसमें कोई संशय नहीं सालक को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभे नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत उसे वहां रहना पड़ता है जो सालग्राम को धारण करके प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे लाख मनवंतर तक पत्र नामक नरक में रहना पड़ता है। जो व्यक्ति सालग्राम पर से तुलसी के पत्र को दूर करेगा उसे दूसरे जन्म में स्त्री साथ न दे सकेगी शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्यहीन तथा सात जन्मों तक रोगी होगा सालग्राम तुलसी और शंख इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है उससे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं नारद इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए उधर देवी तुलसी अपने शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी कमलापति भगवान श्रीहरी उसे सांस लेकर वैकुंठ पधार गए नारद लक्ष्मी सरस्वती गंगा और तुलसी ये चार देवियाँ भगवान श्रीहरी की पत्नियाँ हुई उसी समय तुरंत तुलसी की देह से गंडकी नदी उत्पन्न हो गई और भगवान श्रीहरी भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालग्राम शिला बन गए उन्हें वहाँ रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार की बना देते हैं वे पाषाण जल में गिर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं जो पाषाण धरती पर पड़ जाते हैं उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है ऐसी शिला को पिंगला समझनी चाहिए वह शिला पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती नारद इस प्रकार यह सभी प्रसंग मैंने क्या सुनाया अब पुनः क्या सुनना चाहते हो